माता सती के शरीर के खंड खंड होकर गिरना देवी कूट में महादेवी महाभाग इस नाम से गान की जाया करती हैं जगत के प्रभु योग निद्रा सती के दोनों चरणों में लीन हैं उड्डीयान में कात्यायनी और कामरूप बाली कामाख्या हैं पूर्व गिरी व पूर्णेश्वरी में कात्यायनी तथा जालंधर गिरी में चंडी इस नाम से विख्यात हैं कामरूप के पूर्वांत में देवी दिकुरावासिनी है तथा ललित कांता इस नाम से योग निद्रा का गान किया जाता है जहां पर सती का सिर गिरा था वहां पर ब्रखवत ध्वज उस सिर का अवलोकन करके लंबी श्वास लेते हुए शोक के पारायण होकर उपविष्ट हो गए थे भगवान शंकर के उपविष्ट हो जाने पर वहां पर ब्रह्मा आदि देवगण दूर से ही शिव को देते हुए उनके समीप में गए थे भगवान शंकर ने आते हुए देवों का अवलोकन करके शोक और लज्जा से समन्वित होते हुए वहीं पर शिवत्व को प्राप्त होकर लिंग के स्वरूप को प्राप्त हो गए थे भगवान शंकर के लिंग का स्वरूप प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मा आदि देवगणों ने उन लिंग के स्वरूप वाले जगत गुरु त्रमक भगवान का वहां पर ही स्तवन किया था देवगण ने कहा महान देव शिव स्थानु उग्र रुद्र भगवत ध्वज शमशान में निवास करने वाले सबका अंतकरण पर भर को हम भाव से नील लोहित शंकर को प्रणाम करते हैं जो गिरीश वरदान देने वाले भूत भावन अव्यय देव हैं अनाद मध्य और संसार की योग विद्या वाले शंभु के लिए नमस्कार है जो परम शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति हैं उनके लिए नमस्कार है जटिल अर्थात जटाजूट वाले गिरीश विद्या की शक्ति के धारण करने वाले शिव शांत ब्रह्म और लिंग की मूर्ति वाले आपके लिए नमस्कार है ज्ञान रूपी अमृत के अंत तथा संपूर्ण शुद्ध देहांतर शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है आद्य और, और मध्य तथा अंत स्वरूप स्वभाव अनल की दीप्ति वाले शिव शांत ब्रह्म और लिंग भूमि वाले के लिए नमस्कार है प्रलय के अंत में विराजमान प्रलय और स्थिति के कारण शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति के लिए नमस्कार है जो परों से भी पर है और उससे भी परमात्मा है उसके लिए मालाओं से समावृत अंगों वाले विश्व के रूप वाले शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति आपके लिए प्रणपात समर्पित है परमार्थ स्वरूप ज्ञान के दीप अर्थात प्रकाश करने वाले वेदा शिव शांत ब्रह्म और लिंग मूर्ति आपके लिए ओमकार के सहित नमस्कार है हे दाक्षायणी के पदेव हे मरण हे सर्व हे महेश्वर हे सब भूतों के ईश हे शिव हे भगवान आपके नमस्कार है आप प्रसन्न होइए हे लोगों के स्वामी हे महेश्वर आपको शोक के सहित चेष्टा करते हुए होने पर सभी देवगण समाकुल हैं इसलिए आप सब शोक का परित्याग कर दीजिए हे भूतों के ईश आपको नमस्कार है हे सब कारणों के भी कारण प्रसन्न होइए हम सब की रक्षा करो और शोक का त्याग कर दो आपके लिए नमस्कार है मारकंडे महर्षि ने कहा इस प्रकार से भली भांति स्थवन किए गए जगत के पति महादेव अपने रूप में समस्थित होते हुए शोक से आहत प्रादुर्भूत हुए थे उनकी शोक से बेहवल और बिना चेत वाले अर्थात मनस्क प्रभुत हुए देखकर देवों ने शोक के अपहरण करने वाले विधि ब्रखवत ध्वज की स्तुति की ब्रह्मा जी ने कहा हे हरी आप ही हिरण्य ब्रह्मा हैं और आप ही जगत के पति विष्णु हैं इस जगत की सृष्टि स्थिति और विनाशों के आप ही हेतु होते हैं आप अपनी अष्ट मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त होकर इसके उत्पादक स्थावर नाशक भी हैं विश्वकृत आप ही हैं हे महादेव आपकी आराधना करके मुक्ति पाने की इच्छा वाले पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं वे राग द्वेष आदि वंधन के कारणों से छुटे हुए हैं और बुद्ध पुरुष संसार से विमुक्त होते हैं हे महेश्वर विभिन्न वायु अग्नि और जल के ओग से रहित सूर्य और चंद्रमा से युक्त इस से इस रीति से दूर में भी स्थित नहीं है अर्थात सन्निकट में ही वर्तमान है तीन मार्गों के मध्य में संस्थित है और अनुप्रकाषक है परम शुद्धमय तत्व है जो ज्ञान रूपी जल के द्वारा वर्धित समीप में ही समुत्पन्न तप रूपी जत्रों से संस्थगित है आठ शास्त्र रूपी तरु का पुष्प है उसका सूक्ष्म उपगमन करने वाला पीत पराग सदा ही आपके वश में गमन करने वाला है समीकरण वायु की ध्वनि को नीचे की ओर समाधान करके और रात्रि को ऊपर की ओर निरुद्ध करके हंस के मध्य से हृदय के पद्म के मध्य में रज है परंतु आपका तेज सर्वता सर्वत्र है पूरक अथवा कुंभक प्राणामो रिक्त चित्रों से जो परणामक प्रेरणा है वे प्रपंच योगियों के द्वारा दृश्य और अदृश्य है तात्विक रूप से शुद्ध और वृद्ध आपके द्वारा लब्ध है सूक्ष्म जगत में व्याप्त और गुणों के समूह से पीन मृगयुद्धि के साधन साध रूप वाला है हे महेश चोर और रक्षकों के द्वारा ना तो ओज्ञित है और नीति ही है अर्थात लिया हुआ है ऐसा ही आपका अर्थ से ही चित होता है वह चित तो उपयोग करके अन्य प्रकार से ही बढ़ता रहा करता है आप माया से मोहित इसलिए आप हृदय में स्थित को ही आपने बिस्मर्त कर दिया है माया को भिन्न समझकर अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मसृष्टि को धारण करो हे महेश्वर जगत के हित के संपादन करने के पूर्व में ही माया का अस्तित्वन किया था उसके द्वारा ध्यान में चलग्न चित्त बहुत से प्रयत्नों के द्वारा प्रसादित हैं शोक क्रोध मोह लोभ काम परमात्मा ईर्षा, मान संशय कृपा असूया जुगुप््सिता ये 12 मन में मल होते हैं जो बुद्धि के नाश करने के हेतु हैं आप जैसे महापुरुषों के द्वारा इन 12 मानस मलों का सेवन नहीं किया जाया करता है हे हरि आप शोक का परित्याग कर दीजिए मारकंडे मुनि ने कहा, इन रीति से साम के द्वारा इस्तीफे किए गए संभोग ने अपने वांचित का आत्मा का अवसादन नहीं किया था, नीचे की ओर को मुक्कीये हुए संवस्तित ब्रह्माजी को देखकर उसने धीरे से यह कहा था, हे ब्रह्माजी, कुछ अतिक्रमण करने वाली बात कहो, आप बतलाओ अब में क्या करना? मारकंडे महर्षि न वामदेव और समस्त देवों के द्वारा कहे हुए वेदना ब्रह्मा उस समय में महेश्वर के शोक का विनाश करने वाला यह वचन कहा था ब्रह्मा जी ने कहा हे hey, महादेव अपनी आत्मा के द्वारा ही अर्थात अपनी आप ही अपनी आत्मा अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का संस्मरण करके शोक का परित्याग कर दो आप शोक करने के स्थान नहीं है शोक से आपका परम अंतर हो गया है हे भूतेश्वर आपके शोक युक्त हो जाने पर सभी देवगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं आपका क्रोध और शोक जगती तल को भ्रंश कर देगा और आपका शोक इसका शोषण कर देगा आपके वाष्पों अर्थात अश्रुपात से संपूर्ण पृथ्वी व्याकुल होकर विदीर्ण हो जाती यदि शनि आपके वाष्पों को अवग्रह नहीं करते वह शनि भी हट से कृष्ण हो गया है जहां पर गंधर्वों के सहित सब देवगण सदा उत्सुकता से युक्त होकर क्रीड़ा किया करते हैं जो यह सुमेरु पर्वत के सदृश से उत्तम पर्वत है पुष्कर आवर तक आद जलों का पान किया करते थे जहां पर जाकर के महामुनि कुंभ योनि मंदार पर्वत से निरंतर जगत के हित में तपस्या किया करते हैं जिस पर्वत में भगवान शिव स्थित होकर पूर्व में जल के सागर को हाथ के मध्य में रखकर तप के बल से पी गए थे शनि भगवान के द्वारा आपके बाष्पों को सहन करने में असमर्थ होते हुए लिप्त शोकों और लोकों से यह जलधारा नामक गिरी विदारित हो गया था हे संभो आप बाष्प पर्वत पर विशेष रूप से भेदन करके सागर में चले गए थे वे प्रभीत अंडजों से स्थूल सागर का शीघ्र ही भेदन करके बाष्प उसके पूर्व पुलिन पर चले गए थे और उन्होंने उस पुलिन का भी भेदन कर दिया था बेला का भेदन करके फिर पृथ्वी का भेदन किया था और उन्होंने एक नदी को बना दिया था उन्होंने उस बैतरणी नाम वाली नदी को बना दिया था जो पूर्व सागर की ओर गमन करने वाली थी वह नदी गर्म जल के होने के कारण अत्यंत भीषण थी जो किसी भी नौका विमान द्रोणी का रथ के द्वारा भी पार करने के योग्य नहीं हो सके पृथ्वी महान दुख के साथ अब उसको धारण किए हुए थे वह सदा ही ऊर्दगत तथा ऊपर की ओर जाते हुए वाष्पों से नवचरों का विक्षेपण करती हुई थी और उसके ऊपर से देवगण भी भय से आतुर होकर गमन करते थे यमराज के द्वार से परावर्तित होकर दोनों जल से विस्तार वाली निम्न होती हुई वह संपूर्ण तीनों भुवनों को भय उत्पन्न करती हुई बहन किया करती थी आपके शोक संतप्त निश्वासों की वायु से समस्त पर्वत कानन व्याप्त हैं और समाकुल दीपी नाग आज तक भी प्रतशयन नहीं किया करते हैं आपके संतप्त निश्वासों से समुत्पन्न वायु संपूर्ण जगत के सुख को पीड़ित करता हुआ वह बाधाहीन और सनातन आज तक भी समन को प्राप्त नहीं होता सती के सब को अर्थात मृत शरीर को वह करने वाले आपके पद पद में यह पृथ्वी श्री रिमांड हो रही है और परम व्याकुल पृथ्वी अपनी व्याकुलता का मोचन नहीं कर रही है